वाक्यभाष्य लिखने की जरूरत क्या पड़ी सभी जगह पदभाषी लिखा करते हैं और इस उपनिषद के लिए पदभाष के साथ वाक्यभाषी भी लिख दिया क्या जरूरत वाक्यभाष्य भी उन्हें लिख दिया क्यों लिख दिया के बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों में से है निरुण प्रम विद्या को अलग बिल्कुल साफ करके सवर्ण ब्रम विद्या को अलग बिल्कुल साफ किया और तलवकार शाखीय मंत्र भागी उपनिषद है मंत्र भाग का अपने आप महत्व होता है शवासी मंत्र भाग का ये भी है श्वेता श्रूत्र है मांडव्य है बस चार ही है बाकी सब ब्राह्मण भाग्य कुछ लोग कहते हैं नहीं मुंडक भी मंत्र भाग का शाखा उस पर तो बाल विचार करेंगे मुंडक का अब यहाँ देखिए क्यों लिखिए फिर विवाक के भाष्य केवल मंत्र भाग होने मात्र से थोड़े लिखा जाएगा उसके कारण और भी कहते हैं कारष्यकार इस पद भाष्य लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने विचार किया इस भाष्य पर ब्रह्मसूत्र पर आधारित होकर के सीधे भाष्य लिखना चाहिए केले शिति काम शाखा भेद ब्राह्मणो परख्याया न सुतोष भगवान भाष्यकार भेद भेद शाखा भेध, भेध शाखा के ब्राह्मण भागीय कोई मंत्र भागीषद करते है तो पदसु व्याख्या पदस व्याख्यान करके नोषा भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार प्रसन्न नहीं हुए संतुष्ट नहीं हुए शारीरिक न्याय अनिर्णीता अनिर् कारण क्या है कि शारीरिक न्याय कौन को बोलते हैं के अधिकरणों में सिद्ध जो सिद्धांत उन सिद्धांतों को शारीरिक न्याय शारीरिक कहते हैं कौन सूत्र शारक सूत्र ब्रह्मसूत्र तत्व शारीरक भाष्य कहा जाता है ब्रह्म सूत्रों में द्वारा निर्णित जो अर्थ है उन अर्थों के द्वारा यह भाष्यो पर परिषद का निर्णय नहीं हो पाया है अनिर्णीता न्याय प्रदान ही श्रुतर्थ संग्राहक वाक्य शिक्षा इसलिए ब्रह्म सूत्रस्थ न्यायों को प्रधान रूपेण सम्मुख में रखते हुए श्रुत्यर्थ संग्राहक वाक्यों के द्वारा यहाँ पर व्याख्यान करने की इच्छा से भगवान भाषिकार यहां भी पूर्व जो खंडों के साथ इस भाष्य खंड का संबंध जोड़ रहे हैं इसके पहले जो गए हुए कितना कहते हैं आप हम पूर्व तो खंड कितना गया आठ अध्याय खत्म तो हो चुका है ये नवा अध्याय आपका नौपुरुष आठ अध्यायों में क्या कहा गया है और नौवे में क्या कहा जा रहा है इनका आपस में संबंध क्या है इसकी और क्य भाष आरंभ होता है समाप्त कर्मात्म भूत प्राण विषय विज्ञान कर्मचार आठ अध्यायों में कर्मगा और उपासना कर्म विज्ञान उपासनागा विज्ञान कर्मचार विज्ञान मैंने उपासना कर्म ने कर्म हिंदोनों का अनेक प्रकार अनेक प्रकार से कथन किया उपासना विशेष रूप किसकी उपासना को वहां विशेष चर्चा हुई है कर्मात्त प्राण विषय विज्ञान विज्ञान का विशेष किसकी उपासना मुख्य रूपेण आठ अध्यायों में जा भी आया हो उपासना वहां विशेष रूपेण किस विषय की उपासना बताया गया प्राण विषय की उपासना क्यों प्राण विषय बताया कर्माणाम आत्मभूत आश्रयभूत प्राण कर्मों का आत्मभूत बने कर्मों का आश्रय कौन है प्राण है प्राणवान पुरुष तो कर्म कर सकता है निष्प्राण या कमजोर प्राण जो दुर्बल प्राण वाले क्या करेंगे कर्म नहीं कर सकते जिसका प्राण दुर्बल है वो कोई काम नहीं कर सकता कर्म करेगा कौन सब प्राण पुरुष ही कर पाता है इसे कर्म का आश्री तो क्या है प्राण है विज्ञान और कर्म को अनेक प्रकार से विचार करके समाप्त भवधे समाप्त कर दिया गया है तो दोनों को बता दिया उन दोनों का क्यों ऐसे बता कराप्त कर दे उसकी आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये और विकल्प समीक्षा अनुष्ठान दक्षिणोत्तराभ्याम स्मृति भ्याम, भ्याम आवृत्ति अनावृत्ति वाले नहीं की संभावना ब्रह्मलोक तक जा करके नहीं भी आ सकता है आ भी सकता है ब्रह्मलोक के जाएं गए सब के सब ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं ऐसा स्मृति में क्वेश्चित कहा गया लेकिन ऐसा नहीं है इसका विस्तृत व्यवस्था वहां ब्रह्मसूत्र में दिया गया है वहां तो तीन विकल्प की संभावना बनती है एक तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाए वो भी दूसरे जो इस अगले कल्प के अगले सृष्टि के विभिन्न पोस्ट के अधिकारी बने हुए हैं उनके संकल्प ऐसा है वासना ऐसी या प्राधक्रम ऐसा उत्पन्न हो चुका है तैयार तो है वो अगले देवता बनने वाले हैं जो वो आगे देवता बन जाएंगे कोई प्रजापति बने कोई यमराज कोई इंद्र कोई कुछ कोई कुछ बनेगा कुछ तो वहाँ चले गए और कुछ वापस लौटेंगे लेकिन इस तरह का नहीं, कलयुग में नहीं आएंगे वो, के हो करके, सकल को प्रकट करने करेंगे। की स्थापना का मुख्य दायित्व लोगों के ऊपर होता है उस रूप में प्रकट होते है केवल सृष्टि के, के आदि काल में आके फिर मुक्त हो जाते ऐसी तीन व्यवस्था जो दी गई है तीसरे यहां पर अनावृत्तिकर सापे क्षण कहेंगे आंधिकार स्पष्ट करेंगे क्योंकि इनका विकल्प भी हो सकता है कि केवल कर्म भी आप कर सकते हो आप केवल उपासना भी कर सकते हो केवल कर्म भी आप कर सकते हैं केवल उपासना भी आप कर सकते हैं या कर्म समुचित तो उपासना की जा सकती है इन रास्ता है ना विकल्प विकल्प क्या केवल कर्म अथवा केवल उपासना और समुच्चय में कर्म समुचित उपासना विकल्प समुचय अनुष्ठान तब क्या होता है दक्षिणायन मार्ग होगा केवल कर्म करेगा तो दक्षिणायण मार्ग होगा केवल उपासना करेगा तो उत्तरायण मार्ग और कर्म कर्मसूचित उपासना करेगा तो आभ्रम तक दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुति मार्गाभ्याम स्मृति कत है मार्ग को उन मार्गो से आवृत्ति पहला वाले कौन है, तो है इस प्रति का थोड़ा देख लीजिए कर्म नाम शुद्धत् गुण विशिष्ट से उपासन पूर्वत्र अतिवृत्त कर्मचार नीतिनि अनेक प्रकार अभिदा अतिक्रांत पहले पंक्ति का क्या कर दिया गुणों शुद्धत से शुद्धत् और कर्म नित्य कर्मा सिद्ध है कोई कह सकता है ज्ञान से मोक्ष सिद्धि हो सकती है तो नमुक्षों के लिए पृथ्वी परिषद आरम्भ करने की कोई जरूरत नहीं है यह पूर्व पक्ष भी तो जवाब दे के नहीं जरूरत है एकदाशंग निराशा ज्ञानकर्मी विशिष्ट कर्म कैसे हैं आवृत्तिरवृतिपा फलों वाले हैं वो ज्ञान ज्ञानमेत अनुष्ठान ज्ञान काम उपासना को उपासना को उपासना आदर उपासनाव निरपेक्ष साधन ते निरपेक्ष उपासधन कौ करता होगा अनुष्ठान करता है यही ये है अतः चंद्रमंडल प्राप्त उसे तो क्या होगा चंद्रमंडल तक जाएगा चंद्रलोक करके लौटेगा दूसरा कवल सेवल ज्ञान से मैं उपासन से अथवा कर्मसमुचित अथवा कर्मसुचित तो अठान कर करेगा अत ब्रह्मलोक प्राप्त से तस्वत आपेक्षिकी अनावृत्तिर्भव अनावृति है वो आप एक अनावृत की की न सोचना ब्रह्म लोक जाऊंगा तो निश्चित रूप में लौटूंगा ही नहीं कोई गारंटी नहीं लौट सकते अभी लौट के कितने समय तक कहा कैसे रहेंगे कोई भरोसा नहीं, नहीं।, नहीं आपको बना दिया फिर तो गए अरबो साल तक जो है दुनिया की हिसाब किताब करने में लगे रहना पड़ जाएगा अरे आपको तो परेशानी में महसूस नहीं, नहीं होगी क्योंकि आप चुन मुग्ध होकर रहेंगे वहां काम करते रहेंगे काम तो करना पड़ेगा दृश्य को देखना है बार बार देव तो लगाते रहेंगे हो ब्रह्मा जी गड़बड़ा गया आप चलो कृपा करो फिर वो भी आपको भी जाना पड़ जाएगा विष्णु के पास भगवान कुछ करो कल्याण यहाँ गड़बड़ हो रहा है धरती पे ये सब झंझाल तो झिझेल पड़ेगी भले ही सही है इसीलिए कहते अत्यंत की अनावृति नहीं समझना ब्रह्मलोक की प्राप्ति कृतकत्व परिच्छेद अनित्यत्व अनुमानात क्योंकि आखिर वो भी क्या है कृतकत्व है वहां क्यों कर्म सपासना आपने करके प्राप्त किया है या निर्वुण जो है सकाम निर्वुण उपासना करके आपने प्राप्त किया है आखिर में प्राप्त तो क्य करके न ना? और नास्तिक न कृत के द्वारा अकृत की प्राप्ति कभी नहीं जो प्राप्त वो कृत ही होगा अनित्य ही होगा अनित्य कभी कृतकत्व हेतु है और दूसरा परिच्छेद परिच्छेद्रम्हलोक प्राप्ति ही अनित्या ऐसा कर दो ब्रह्मलोक प्राप्ति कैसी है अनित्या है कृतकत्व एक हेतु ब्रह्मलोक प्राप्ति अनित्या दूसरी हेतु है परिचिनत्व दृष्टान अतः संसार फलकमंड कर्मकांडा नीतपुरोत्र भाव अनुपतिलभ्यंड ज्ञानकांडकांक्षा प्रश्नता ठीक है फिर उसका बिल्कुल अलग तक अलग तो नहीं किया संबंध भी कैसे हो सकता है कर्मकांडा ऐसा बल ही हो ए नियत पूर्वोत्तर भाव नियत पूर्वोत्तर भाव से आपने कर्मकांड और उसके बाद निर्वण परम कांड कर्मकांड लिया और तरह में निर्वण ले लिया ये पूर्वोत्तर भाव जो आपने कर दे ये उपलब्ध नहीं हो सकता अनुपति लभ्य है खत्म तो है तृत्व तो भाव इनमें भी शादी साधन भाव कैसे घटा रहे हो कर्मकांड ज्ञान कर दिया तो जवाब में कहते अध्याय अध्याय उछिन्ना ज्ञान कर्म विषय प्रतिबंधकोषदर्शि निर्यात शेष बाय विषत्ता संसार बीजान प्रत्यत्म विषय जिज्ञासो तो बहुत विशेषण जोड़ दिए पर आकर के सबको साबित कर देते भाषिक दया ही नहीं करते किसी को नहीं मानते आप अधिकारी बताओ तो सबको अनिधिकारी बना दिया क्यों विशेषण क्या कह दे रहे हैं फल निरपेक्ष होकर के जिस व्यक्ति ने कर्म और उपासना का समुच्छेद पूर्वक अनुष्ठान करके फल निरपेक्ष ज्ञान और कर, उपासना, कर्म उपासना ज्ञान कर्म समुच्छेद अनुष्ठान उपासना का समुच्छेद पूर्वक अनुष्ठान करते हुए कृतात्म तो संस्कार से जिस स्वांत कर्ण को सम्यक संस्कार संस्कारित कर लिया है और कैसा है उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक से जिसने अपना आत्मज्ञान का प्रतिबंधक को नष्ट कर दिया है और इस दिशा जगत में दोष का दर्शन करता है इसमें कभी इसको अच्छा मानता ही नहीं इसको सदा मिथ्या मानता है एक दी दोष देखता है इसमें यह अनित्य असुख रूप है अल्प है ना जो घुमा नहीं है वो अल्प अल्पत्व तथा भय भव इसे तो भय है ये अल्प है ये भय रूपा है अतएव दुखात्मक है मिथ्या है ऐसे दोष दशन करता हुआ व्यक्ति और निर्ज्ञात शेष बाय विषयता, जिसने बाय विषयों को संपूर्ण रूपेण निर्ज्ञात जान लिया है इसकी असलियत क्या है इसे पूर्व में केवल दोष दर्शन रखेंगे और इस अगले हेतु से मिथ्याम संसार, संसार का बीज बीजा को उच्छेद करने की इच्छा रखता है वो उखाड़ में फेंकना जाता है संसार पक्ष को ही उसके बीज सहित अज्ञान सहित और उसके लिए प्रत्येगा जिज्ञास प्रत्येगा जिज्ञासनोप्रिषद मुख्य रूपेण प्रथम दो कांड विशेष रूपेण निगुण रंग करता है इस में ये तो को को ही नहीं।, है नहीं।, ही नहीं हुआ इदम को बिल्कुल तुच्छ मानते केवल अज्ञान वसात आ प्रत्येक आत्मा है जीव भाव है जिसकी वजह से भ्रूवशात तो दिख रहा है स्वप्रवक्त वास्तव में स्वप्नव ये आपके साथ आप प्रत्येगात्मा को दिखाई दे रहा है बस अज्ञान नष्ट कर दो जैसे का मिटता है नींद से जब जगते हो निद्रेपी दोष गई तो सारा वो संसार उसके जो संस्कार सहित तो नष्ट हो जाता है तदित यह संसार भी आपके लिए नहीं रह जाता इसे भाषागार कहते हैं इस परिषद में हमें जगत उत्पत्ति आदि की चर्चा ही नहीं करते हम न जगत है ही नहीं तो क्या उसकी उत्पत्ति चर्चा करना हो कोई चीज तो उसकी उत्पत्ति भी सोचे ये कहाँ से पैदा हो गया है जो रज्जु में दिखाई हुआ सांप यदि विद्यमान हो तो उसकी उत्पत्ति चर्चा करें ये सांप कहाँ से पैदा हुआ इसकी मम्मी डैडी कहा रहते हैं किस छेद में बिल में ये किस जात का है ये कितना लंबा चौड़ा है है, एक दिन में कितना अंडा खाता होगा उसके भोजन पानी सारी चीज सोची जाएगी ना यदि तो। जो है ही नहीं रहा है। क्या सोचा है? उत्पत्ति इस इसके में उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं होता, सृष्टि उत्पत्ति चर्चा ही नहीं करते भाषा गर्चा किसकी हो रही है केवल प्रत्येगा विषय जिज्ञास प्रत्य विषय की चर्चा हो रही है उसकी ही जिज्ञासा करने वाला जो मुख के लिए इत्यादि आत्म स्वरूप तत्व के स्वरूप का को प्रसादन करने के लिए अयम अध्याय यह नवाध्याय आरभ थे आरंभ किया जाता है थोड़ी सी टीपा काम कर्म यद्य संसार तदेव तो निष्कामुषित सत्शुद्धेश देखिए सामान्य में कामिना अनुष्ठित कर्म कामी के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म हुआ करता है वो हमेशा क्या होता है निश्चित रूपेण संसाराय भविधि संसार प्रदान करता है तदेव तो वही कर्म केवल कर्म कर्मी बलैब नीति निमित्त कर्म वो भी यदि निष्कामेन अनुष्ठित सत्य शुद्ध सन्तकरण शुद्धि के लिए उपयोगी होता है और शुद्ध शुद्ध अनात्म ज्ञान आभिमुख्यम न जायते और जो शुद्ध सत्व वाला है वो अनात्मा की ओर अभिमुख होकर उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती कितनी जबरदस्त बात कह दिया शुद्ध सत्व से जो शुद्ध अंतकरण वाला है उसको अनात्म ज्ञान ज्ञानुख्यम न जायती अनात्मा की ओर अभिमुखी होकर की वृत्तियां कभी हो नहीं सकती ये सारा द्वैत को अनात्मा समझता है अनथ सत्या अन्य दिख रहा है केवल झूठा तो ये जो अन्य अनुत ग्रहण कर दिया मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है इसके नप जायते अनात्म अभिनिवेश अनर्थ साधन क्या क्यों क्योंकि वो जानता है ये अनात्मा के साथ जो हमारा अभिनिवेश है वह अनर्थ साधन वो अनर्थ का साधन संसार का साधन है अवधारित्वाद जिज्ञासा जाए ऐसा निश्चय कर लिया है इसीलिए निरंतर उसके दिमाग में एक ही से मैं अपने स्वरूप को जानू मैं कौन किससे प्रेरित होकर झंझट सारा दिख रहा है बेफालतू का झूठी स्वप्न दुनिया पर दिखाई देती रहती है परेशान होकर आदमी उठता है पसना छूटता है नहीं कई बार ऐसे ऐसा घबराहट वाला स्वप्न दिखाई देते हैं आज घबराहट उठ जाता है सब कोई मतलब नहीं था वैसे संसार को समझना की सामर्थ्य रखने वाला एक उपनिषद का अधिकारी तो आप अपने आप में समझ लो कितने अधिकारी <laughs> कितने लोग इसके अधिकारी हैं जिज्ञासमनिरूपण आया उपनिषद आरभ थे तार जिज्ञास के लिए ही आत्मा का निरूपण करना है उसके लिए उपनिषद आरंभ हुआ है ये हेतु भाव है ये हेतु भाव समझना निष्काम भाव से उस कर्मकांड जो कहा गया है ठीक है काम करोगे तो सूर्य से प्राप्त होगा निष्काम न करोगे जब कर्मकांड में कहा बात को तब भी मोक्ष का जिज्ञासु वास्तव में मोक्ष हो सकता है जो मोक्ष है उसके लिए ही ज्ञान का आरंभ किया जा रहा है इस तरह से पूर्वोत्तर कर्म और ज्ञान का संबंध समझना चाहिए